अजतुपक्षर खतन्यं यथा ब सतरा क्षुध प्रिय प्रियुषितषण ोरबिंद yeah. दिदृक्ष नमो ब्रह्म्य हितायच जगद्धिता कृष्ण गोविंद नमो नमः <coughs> नमः पंकना भा नम पंकजमा नम पंकज पद नमस्ते यो ब्रह्म विदधा पूर्व हा योगे प्रणोति तस्म तग्वेविप्रकाशम मुुर्णमह प्रपद्ये कुंडली पाद पद्म पराग निषेब तृप्त महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज Oh, oh, oh. लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया विश्व का प्रत्येक प्राणी स्वार्थी है पागल है और स्वार्थ क्या है अपना सुख स्व माने अपना अर्थ माने मतलब अपना मतलब क्या है अपना उद्देश्य क्या है अपना एम क्या है सुख सुखाया कर्माण करो लोको न तई सुखम न्य दुपारम अंबा बिंदे तो भूयस तत एव दुख प्रत्येक जीव अपने सुख के लिए कर्म करता है किंतु दुख मिलता है कर्म करता है अपने सुख के लिए और दुख मिलता है उसके परिणाम में और ये बीमारी अनादि है आपको बताया था ना कि ब्रह्म जीव माया तीनों अनादि हैं सनातन है नित्य हैं भगवान हमसे सीनियर नहीं है ये तीनों सदा से एक साथ चल रहे हैं सदा रहेंगे ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतहा गीता दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक अब सुखाय कर्माण करोति लोको भागवत का चैलेंज है तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय का दूसरा श्लोक जितने विश्व में प्राणी हैं, जितने धर्म हैं, जितने दर्शन शास्त्र हैं, सब का एक लक्ष्य है बहुत बड़ा आश्चर्य है संसार में कोई भी दो वस्तु मिलती नहीं चौरासी लाख प्रकार के शरीर हैं कोई स्वेदज कोई अंडज कोई उदभीज कोई जरायुज कुछ जलचर कुछ खेचर कुछ भूचर चराचर सबकी शक्लें, शरीर अलग अलग एक पैर का दो पैर का चार पैर का दस पैर का पचास पैर का हजार पैर का भी प्राणी होता है बिना पैर का भी होता है एक प्राणी पृथ्वी पर ही रह सकता है ना आकाश में उड़ सकता है ना पानी में रह सकता है एक पानी में भी रहता है बाहर भी रहता है अजीब अजीब ढंग के शरीर यहाँ तक कि केवल मनुष्यों को ले लो तो भी किसी दो का अंगूठा छाप भी नहीं मिलता अकल क्या मिलेगी पृथक पृथक मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती विचित्र रूपा खल चित्त लेकिन बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल चीटी से ब्रह्मा तक अपना सुख चाहता है ऐसा क्यों दर्शन शास्त्र के द्वारा विचार कीजिए दो प्रकार के दर्शन होते हैं एक आस्तिक दर्शन एक नास्तिक दर्शन आस्तिक माने जो वेद को अथॉर्टी माने और नास्तिक माने जो बिना वेद के ही किसी को अथॉरिटी मान ले अवैदिक दर्शन और वैदिक दर्शन और वैदिक दर्शन भी दो प्रकार का ईश्वरवादी वैदिक दर्शन अनिश्वर वादी वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन भी दो प्रकार का ईश्वरवादी अवैदिक दर्शन अनिश्वर वादी अवैदिक दर्शन ईश्वरवादी वैदिक दर्शन की हम बात करेंगे उसमें भी दो मत हैं निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मवादी वैदिक ईश्वरीय दर्शन और सगुण सविशेष साकार वैदिक ईश्वरवादी दर्शन ये दो प्रकार के और सगुण साकार में भी पांच भेद विष्णुवादी शिववादी दुर्गाबादी गणेशवादी सूर्यवादी ये पंच पंचदेवोपासना होती है और विष्णु में भी कई भेद विशिष्टाद्वैतवादी द्वैतवादी द्वैताद्वैतवादी विशुद्धाद्वैतवादी अच्यंत भेदा भेदवादी विशिष्टाद्वैतवादी जगद रामानुजाचार्य का द्वैतवादी जगतगुरु माधवाचार्य का द्वैता द्वैतवादी जगत गुरु का, का सब आचार्यों के मतों को हम एक वैष्णवाचार्य मतावलंबी मान लेते हैं गौरांग महाप्रभु अंतिम है पांच सौ वर्ष पहले उनका अचिंत भेदा भेद बा समस्त बादों को मैं मानता हूं और इसका समन्वय करता हूं लेकिन मेरी कोई संप्रदाय नहीं मैंने किसी के आज तक कान नहीं फूके मंत्र नहीं दिया शिष्य नहीं बनाता अकेला आया अकेला हूं अकेला जाऊंगा कुछ गड़बड़ है ऐसा समझ लीजिए तो ये सारे संप्रदायों के आचार्य केवल एक लक्ष्य को सामने रखते हैं आनंद प्राप्त कोई कोई उसको दुख निवृत्ति भी कहते हैं न्याय मीमांसा पतंजलि वैशेषिक पांच दर्शन ऐसे हैं हमारे यहां जो दुख निवृत्ति को ही लक्ष्य मानते हैं और वेदांत में भी जोग वासिष्ठ आदि दुख निवृत्ति को ही लक्ष्य मानते हैं लेकिन शंकराचार्य आदि वाचस्पति आदि आनंद प्राप्ति को लक्ष्य मानते हैं और वैष्णवाचार्य तो सभी आनंद प्राप्ति को लक्ष्य मानकर चलते हैं विशुद्ध वेदवादी वैष्णवाचार्य उनका तो प्रमुख वेद मंत्र है रसो वै सह हमारे श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि हैं और रसगम हे वा नंदी भवती उनको प्राप्त करके ही आनंदी भवति ध्यान दो इस शब्द पर जितने अद्वैतवादी है शंकराचार्य के अनुयाई वो कान खोल कर सुने वो कहते हैं आनंदो भवति जीव ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्म हो जाता है तो ब्रह्म है आनंद आनंद को पाकर ये जीव आनंद हो जाता है और हम लोग कहते हैं कि नहीं वेद कह रहा है आनंदी भवति, आनंदो भवति नहीं आनंद से युक्त होता है एक होता है धन एक होता है धनी धन नहीं हो जाता धनी हो जाता है आनंद नहीं बन जाता मोक्ष पर आनंद युक्त हो जाता है अभी हम आपको बताएंगे कि मोक्ष में जो शंकराचार्य कहते हैं कि वो ब्रह्म हो जाता है ये इम्पॉसिबल ऐसा वेद नहीं कहता पुराण नहीं कहता गीता नहीं कहती तो आनंद प्राप्ति का लक्ष्य ही वास्तविक लक्ष्य है इसी के अंतर्गत सब दर्शन आ गए दुख निवृत्ति भी हो जाएगी आपकी आप परेशान न हो श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई कि आनंद प्राप्ति हो गई एक आये हमको योग की सिद्धि चाहिए जी आपके श्री कृष्ण तो आनंद देते नहीं, नहीं, वो भी मिलेगा दूसरे आए हमें स्वर्ग चाहिए जी हा आइए आपको स्वर्ग सबसे पहले मिलेगा ज्ञान वैराग्यत योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भीतरअपी सर्व मद भक्ति योगे मतभक्तो लभते जसा वर्ग मधिद्य स्कुराण कहता है अंत शुद्धि बहिशुद्धि तप्रांत्यादय तथा अमी गुणा प्रपद्य हरिसेवाकामिना भागवत ग्यारहवें स्कंद के बीसवें अध्याय का बत्तीसवां तैतीसवां श्लोक अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा कुछ भी अप्राप्य नहीं क्योंकि सब उनके अंडर में सब यदुर्लभम यदअप्राप्यम मनसो योचरम तदप्य तो बिना मांगे का भूसुंडी चुप खड़े और आप जबरदस्ती बोल रहे हैं बोलो, बोलो, क्या चाहिए हम नहीं बोलते अच्छा हम बोलते हैं अणिमा दिका निधि न मोक्ष सकल सुख खान अरे मोक्ष ले ले समाप्त गुरशेष निराकार ब्रह्मानंद अपरमे अपौरुषे परमानंद मिल जाएगा और सदा को मिल जाएगा नहीं तो जितने भी और मत वाले हैं और कुछ चाहते हैं वो सब मिल जाएगा पॉलिटिशियन कहता है हम प्राइम मिनिस्टर बनना, बनना चाहते हैं हा हा आइए ध्रुव को राज्य मिला है छत्तीस वर्ष राज्य किया है ध्रुव ने प्रहलाद को बिना मांगे राज्य मिला है 30 करोड़ 66 लाख बीस हजार वर्ष तक प्रहलाद ने राज्य किया समस्त भूमंडल का खाली इंडिया का नहीं तो सात आनंद चाहते हैं क्योंकि ध्यान दो आनंदो ब्रह्मेट बेजाना वेद कहता है तैतरीय श तीसरी बल्ली का छठवां अनुवाद हम उसके अंश हैं ये मैंने डिटेल में आपको बताया है वेद के द्वारा पुराण के द्वारा गीता के द्वारा रामायण के द्वारा सब जीव भगवान के अंश हैं और वेदांत के द्वारा डिटेल में बताया है तो जो जिसका अंश होता है उसी को चाहता है गधे की अक्ल से समझ लो एक मिट्टी का ढेला लो ये मिट्टी का ढेला किससे प्यार करता है ये क्या प्यार करेगा ये तो जड़ है हाँ हाँ जड़ तो है लेकिन ये पृथ्वी का अंश है ना हाँ तो पृथ्वी से प्यार करता है पृथ्वी से प्यार करता है तो आपके हाथ में क्यों है ये पृथ्वी में क्यों नहीं मिलता ये मैंने पकड़ रखा है इसलिए हाथ में है हम अपना पकड़ना छोड़ दें, पटके ना खाली छोड़ दें, पृथ्वी खींच लेगी हमने माया को पकड़ रखा है सा या दाया त्वजा मनुष्य बेदस्तुती हमने पकड़ रखा है माया को उसको छोड़ के हम सीधे खड़े हो जाए बस वो खींच लेगा हमको अपने आप वो हमारा अंश ही है हम उसके अंश हैं हमारी अंदर ही बैठा परख रहा है कभी ये पकड़ना छोड़ दे विश्व का प्रत्येक व्यक्ति यही धोखा खा रहा है क्यों अपने को शरीर मान लिया तो शरीर के मतलब को स्वार्थ मान लिया आत्मा अगर मानता तो आत्मा का अर्थ स्वार्थ हो जाता तो एतावा ने के पुंस स्वार्थ पर एकांत भक्ति गोविंद यदी क्षण सात सात पचपन भागवत स्वार्थ साचु जीव कह ए मन क्रम बचन राम पद नेहा ये स्वार्थ है हमारा अगर अपने को आत्मा मान लेते तो अपने को शरीर मान लिया तो स्वार्थ भी शरीर वाला अपना स्वार्थ मान लिया तो, तो शरीर इंद्रिय का जो सब्जेक्ट है संसार उसमें सुख ढूंढने लगे ढूंढते ढूंढते अनंत जन्म बीत गए लेकिन संसार में लोग कहते हैं कि अगर बिल्ली एक बार गरम दूध पीते हुए और उसका होठ जल जाए तो वो छाछ को पहले फूंक लेती है फिर पीती है हम लोग इतने बेहया हैं कि अनंत जन्म बीत गए अनुभव करते करते फिर वही सिर देते हैं मम्मी सुख देंगी पापा सुख देंगे बेटा सुख देगा फिर वही जाते हैं अरे वो बिचारे देने को तैयार भी हो जाए तो उनके पास है ही नहीं तो देंगे कैसे अगर कोई बड़ा दाता हो और उससे मांगो हमको पांच लाख दे दो लड़की की शादी करना है वो कहे पांच लाख क्या मेरे पास जो है सब दे सकता हूं अरे अरे इतने दयालु हुए आप तो फिर दे दो तो क्या निकला पांच पैसा भिखारी था बिचारा ये क्या कर रहे हैं आप मजाक अरे मजाक क्या जी जो है मेरे पास वो दे रहा हूं और क्या करू और जिसके पास पांच पैसा भी ना हो एक नकली चेक बुक हो बोलो कितना चाहिए बैंक बैलेंस जीरो आपको लिख दिया उसने पांच नहीं पचास लाख आप बड़े उछलते आ रहे हैं जब बैंक में लेने गए उसने कहा ए चार सौ बीस है आदमी पुलिस को बुलाओ ये हाल है हम लोगों का बेद इतने डिटेल में बोलता है नवा रे जाया प्रियात्मस्तु काम कामाय जाया प्रिया, जाया प्रिया, जाया प्रिया नवारे नवार पुत्रण काम पुत्र कामाय पुत्राः प्रिया प्रियांत नवारे वित्तस्कामाय वित्तं नवा विस्त कामाय वित्तं प्रियं भवति नवारे पशूं कामाय पशव प्रिया आत्मनस्तु कामाय पशव प्रिया नवा ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रिव आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रिं नवा क्षत्र काम क्षत्र प्रिं आत्मन कामाय प्रियं छत्र प्रिंव नवा लोकाना काोका प्रियामस्तु काम लोका प्रिया, प्रिया नवा देवा काय देवा प्रियात्मन का प्रिया नवा वेद काेदा भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेद प्रिया नवा लोकाना का लोका प्रियाव्यात्म काोका प्रिया, आत्मनस्तु का लोका प्रिया नवा का आत्मनस्तु का भूता काूता प्रियात्मन काूता प्रिया नवा सर्व कािवत्मस्तु कािव्य श्रोतव्या बृहदारण्य को उपनिषद चौथे अध्याय के पांचवे ब्राह्मण का छठवां मंत्र अर्थात जितने जीव किसी से प्रेम करने की बातें करते हैं सब बकवास अपने आप से ही प्रत्येक व्यक्ति प्यार करता है अपने सुख के लिए उसी अपने सुख के लिए बाकी सब इकट्ठा करता है एक मम्मी एक डैडी और बेटा बेटी धन वैभव प्रतिष्ठा पोस्ट सब कुछ एक अपने सुख के लिए लेकिन गलत एरिया में चूने के पानी से मक्खन नहीं निकलेगा करोड़ कल्प मथो दूध से मक्खन निकलता है अजी दोनों सफेद है हा सफेद है ठीक है श्री कृष्ण के भी दो हाथ है दो पैर है दो आंख है और आपके बाप बेटे का भी है वैसे ही लेकिन एक मायाधीन ना है एक मायाधीश है ये ना का अंतर बड़ा भयानक है ये ना चौरासी लाख में घुमा रहा है अगर शाह को अपना मान लेता तो ये मायाधीन मायातीत तो हो जाता मायाधीश नहीं तो उस स्वार्थ की सिद्धि के लिए ब्रह्म जीव माया पर विचार किया गया और ब्रह्म के तीन स्वरूप बताए गए प्रमुख रूप से आप समझ लीजिए उसको श्री कृष्ण पूर्णतम ब्रह्म है क्योंकि उनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं और उनसे बाद नंबर दो परमात्मा है जिनमें कुछ शक्तियां प्रकट होती है कुछ नहीं होती उसके बाद ब्रह्म का स्वरूप है जिसमें केवल दो शक्ति प्रकट होती है अपनी सत्ता की रक्षा और स्वरूपानंद बस और यह भी बताया गया कि ब्रह्म का उपासक ज्ञानी परमात्मा का उपासक योगी और भगवान श्री कृष्ण का उपासक भक्त कहलाता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है अन्य चांस कला पुंसाह कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवत पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का अट्ठाईसवां श्लोक और जितने भगवान के स्वरूप हैं वे अवतार हैं और श्री कृष्ण अवतारी हैं इन्हीं के अंश हैं बाकी सब जैक निश्वसी कालमतावल जीवंती लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुमान्यजस् तमहं भजामि तमहम अध्याय का अड़तालीसवा श्लोक ब्रह्म संगीता श्री कृष्ण के एक अंश है महाविष्णु कारणायण साई उनके अंश है गर्भोदशाई उनके अंश है ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि तो सब के अंशी है श्री कृष्ण उनकी कुछ बातें समझ लो ए, एक बात तो ये कि उनकी कोई बात समझ में नहीं आ सकती <laughs> क्या मतलब मतलब कर्म्य भवो भवस्ते दुर्गाश्रयो थारी भयात पलायनम कालात्मनो यमदाजुताश्रया स्वात्म रते खिद्यति धीर विदामी हो तीसरे अस्त के चौथे अध्याय का सोलहवा श्लोक श्री कृष्ण को कोई इच्छा नहीं है इच्छा तो होती है उसको जिसको कुछ कमी हो कमी कमी न्यूनता जैसे हम लोगों को ज्ञान कम है तो ज्ञान बढ़ाने की इच्छा हर सेकंड रहती है यह भी ज्ञान मिल जाए यह भी ज्ञान मिल जाए यह भी कहीं चोरी चोरी ज्ञान पकड़ते हैं कहीं किताब पढ़ के, अनेक प्रकार से लेकिन सदा अल्पज्ञ ही थे अल्पज्ञ ही रहेंगे ज्ञान की इतनी बड़ी सीमा है अनंत काल तक ज्ञान का संचय करो फिर भी अल्पज्ञ के अल्पज्ञ रहोगे जब तक भगवान को न जान लो तब तक ज्ञान परिपूर्ण होगा ही नहीं कल मैंने बताया था ना कस्मिन विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवति वेद कहता है न गोपी जन बल भाने ना अखिलम तम भवती श्री कृष्ण को जान लो ब्रह्म को जान लो तो सब कुछ जान सकते हो उसको नहीं जाना तो सर्वज्ञ कभी नहीं बन सकते क्योंकि सर्वज्ञ बनाने वाले सर्वज्ञ श्री कृष्ण ही है ही तो भगवान के कोई इच्छा नहीं ठीक ही है आनंदमय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वेश्वर हम फिर कर्म क्यों करते हैं वचन बिना इच्छा के कर्म नहीं हो सकता अगर कोई कर्म करता है तो इच्छा हुई तभी तो किया आख बंद है एक आदमी की आख खोला क्यों खोला अरे बड़ी देर हो गई थी तो बड़ा अजीब लग रहा था तो आख खोला बैठे बैठे थक गए खड़े हो गए क्यों खड़े हुए क्यों सो गए क्यों हसे क्यों रोए क्यों बोले क्यों खाए हर जगह क्वेश्चन होगा और हर जगह जवाब मिलेगा इच्छा हुई।, इच्छा हुई इच्छा हुई इच्छा हुई तब कर्म होता है भगवान के तो इच्छा नहीं फिर कर्म क्यों और छोटे मोटे कर्म नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड को बनाना उसमें व्यापक होना हरेक जीव के अंतःकरण में एक एक रूप से बैठना उसके अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब रखना प्रत्येक जीव के इंद्रिय मन बुद्धि में शक्ति देते रहना उसको कर्म का फल देना उसके वर्तमान कर्मों को नोट करना राम राम किताब बन जाए इतना सारा कर्म करता है भगवान और फिर अवतार लेके आना राक्षसों को मारना और सोलह हजार एक सौ आठ ब्याह करना और एक एक स्त्री के दस दस बच्चे करना औसत को मरवा देना बोलो कितने काम है इतने काम कोई विश्व में पुरुष कर सकता है अनिहस्त्र कर्माणी और अजन्मा कहलाता है क्योंकि जन्म जो होता है वो तो कर्म से होता है ना जब किसी के पूर्व जन्म के कर्म होते हैं तो उसको भोगने के लिए ये जन्म होता है ये तो जेल है तो भगवान तो न्यायाधीश है उनको कोई कर न कर्म करना है न फल भोगना है न जन्म लेना है फिर भी नंद कुमार बनते हैं, दशरथ नंदन बनते हैं। चलो ये भी छोड़ दो कोई सीरियस बात नहीं है देखो उनकी शक्ति कितनी बड़ी है सोप्त महाप्रलया श्वास बंद कर लिया सब ब्रह्मांड का प्रलय हो गया ये कुछ करना धरना नहीं ना कुछ नहीं बिलास अरे भ्रिकुटी बिलास में भी परिश्रम पड़ेगा और कोई बताओ सत्य संकल्प है ना सोचा हो गया सोचा ये सोचने को आपको हंसी की बात बताऊ वेद ने लिखा है स तपोत स तपस्तवादी तत्सृष्ट तदेवा अनुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच तेचा निरुक्त चा निरुक्त च निल ची अनिल विज्ञान चा विज्ञान सत्यम अभवत तपस्या किया उसने क्या तपस्या किया शोचा स ईक्षत स ईक्षाचक्रे सो काम यदत क्या मतलब सोचा ऐसा हो जाए हो गए जमराज वगैरह को तो उसकी भाव देखते डर के मारे वो श्री कृष्ण एक तुच्छ राक्षस जरासंध के भय से भागा पहाड़ के ऊपर पहले भागा अपने भाई के साथ बलराम के पहाड़ पर चढ़ गया तो जरासंध ने ऑर्डर दिया फौज को चारों ओर आग लगा दो। दोनों जल जाएं। जब आग लगाने लगा तो जंप करके दोनों भाई भागे ऐसा भागे ऐसा भागे, ऐसा भागे इंडिया क्रॉस कर गए और एक द्वीप मिला समुद्र में द्वारिका वहां जाकर खड़े हुए तब पीछे देखा कि वो आ तो नहीं रहा अब भी अरे डर पो अरे बीच ही में देख लेते उसने तो थोड़ी दूर खदेड़ा जब पहाड़ पर चले गए तो आग लगा के लौट गया कि मर गए दोनों ये भागते ही गए और द्वारिका में जो भगवान की मूर्ति है उसका नाम रखा है रणचोर आ चलो उसको भी छोड़ो जिसके सौंदर्य से ब्रह्मा विष्णु शंकर उमा रमा ब्रह्मणी अरुंधति कोई हो अरे वो स्वयं मोहित हो जाते हैं अपने स्वरूप से वो प्रमदाज उदास करोड़ों गोपियों के साथ रारमण कर रहे हैं रास कर रहे हैं और परीक्षित का दिमाग खराब हो रहा है वो पूछ रहा है संस्थापना धर्मस्य प्रशमाय तरह अवतीर्णो हि भगवान अनुशे न जगदीश सकथम धर्म से तू नाम करता बक्ता प्रतिपमाचर ब्रह्म क्वेश्चन धर्म के बनाने वाले धर्म की रक्षा करने को अवतार लेके आने वाले ने ये धर्म के विपरीत पराई स्त्रियों के साथ रमण रास क्यों किया क्वेश्चन किया कोई चीज की जाती है किसी चीज को पाने के लिए अरे वो तो आत्मा राम है उसका नाम आत्मा रामो प्यारी रमत साक्षात मनमथ मन आत्मरति मत मन आत्मप्रीत आत्ममिथुन ये वेद के शब्द है उसके लिए तो खिद्यत धीर बिदामी हो बड़े से बड़े बुद्धिमान की बुद्धि भी ये दो विरोधी बात सुन के खिन्न हो जाती है क्योंकि हम लोग तर्क करते हैं ना तर्क लॉजिक अब वेद कहता है नैसा तर्क न मतिरा पठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का नवा मंत्र वेदांत भी कहता है तर्का प्रतिष्ठान दो एक ग्यारह तर्क नहीं चलेगा भगवान के यहां अचिंत्या भावा नतांश तर्क न इंद्रिय मन बुद्धि तुम्हारी माइक है तुम नहीं समझ सकते वहां मत जानो अगर तर्क किया तो नामा नामापराध कर बैठोगे हाथ कुछ नहीं लगेगा जिन जिन लोगों ने तर्क किया बड़े बड़े लोगों में छोटे मोटे की गिनती नहीं ब्रह्मादिक्री कृष्ण ग्वाल बालों के बीच में बैठकर उनके मुंह से छीन छीन के रोटी खा रहे थे नारद जी ने ब्रह्मा से कहा तुम्हारे ब्रह्मांड में तुम्हारे बाप आ गए हैं तुमको पता है कह नहीं मुझे खबर होती अगर आते तो अरे खबर नहीं देते वो दुनिया भी गवर्नमेंट नहीं है ऐसे ही आ गए जाओ देख लो ब्रिज में हमारी नमामो तो। को तो देखा ब्रह्मा ने यही भगवान <laughs> अरे भगवान तो उसे कहते हैं मैं जानता हूं वेद का पहला भक्ता मैं हूं ऐसा आत्मा परित्मा बिजरो बिमृतुरशोको बिज घत सो अबिज सो उसको भूख भूख नहीं लगती ये तो खा रहा है भूख लगे तो भी भला आदमी अपना खाना खाए तो से मुझ के साइंस में कितना गलत बताते हैं इस बात को दूसरे के मुख से छीन के जूठा खाओगे और अगर उसके मुख से कोई लार में रोग है तो वो रोग तुमको पकड़ लेगा अरे ऐसा यहां तक था वैज्ञानिकों ने हाथ न मिलाओ हाथ चुंबन न करो वो रोग लग जाएगा और यहां हाथ मिला रहे हैं आलिंगन कर रहे हैं चुंबन कर रहे हैं जूठन खा रहे हैं खैर ब्रह्मा का दिमाग खराब हो गया ये भगवान भगवान नहीं हो सकते लेकिन नारद जी ने कहा है ये कोई आयरे गहरे की बात तो है नहीं तो परीक्षा करते हैं आ, हजारों ग्वाल बाल, बाल गाय बछड़े यहां तक कि सिंह डंडा सब योग माया से उड़ा दिया योग माया की शक्ति ब्रह्मा के पास भी है सब गायब हो गए श्री कृष्ण ने देखा अच्छा ले जा रहा है बताया नहीं बलराम को भी आ, अपने भाई को भी नहीं बताया साल भर भाई मुगलते में रहे धोखे में और उसी प्रकार के गाय बछड़े बाल बाल खुद बन गए श्री कृष्ण और जैसे उनके बछड़े अपनी गाय का स्तन पीते थे जिस तरह वैसे ही पीने लगे जैसे ग्वाल बाल अपनी मां से जिस आवाज में बोलते थे उसी आवाज में ग्वाल बाल अपनी माओ से बात कर रहे हैं जरा भी किसी को आइडिया नहीं हुआ साल भर तो ब्रह्मा ने कहा देखे तो ओ, ओ, ओ, भगवान का क्या हाल है देखा गया वहां अरे यहां तो सब ये ग्वाल बाल बने हुए है और हमने जो चुराया था वो अलग है और ये हर ग्वाल बाल गाय और वो डंडा लठिया सब में श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे चारों ओर श्री कृष्ण चक्कर आ गया रोया गया है बेचारा वाह बहुत स्तुति किया तो भगवान ने क्षमा कर दिया ने कहा जाओ तुम्हारे सीट हम बरकरार रख रहे नहीं वो भी छीन लेते तो भगवान की ये सब बातें श्री कृष्ण की जब ब्रह्मादिको का दिमाग खराब कर सकती हैं। तो ब्रह्मा से बड़ा काबिल और कौन है अरे सब सब उन्हीं के नीचे ही तो है वो चाहे शंकराचार्य हो चाहे कोई ज्ञानी हो योगी हो तपस्वी हो का तर्क निरर्थक और शंकराचार्य को भी ध्यान दो पहले तो लिखा कि श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं है अब बाद में यह भी लिखते जा रहे हैं गीता का भाष्य लिखा पहले ही लिख दिया श्री कृष्ण सदर्य परिपूर्ण भगवान है अजो प्रसन्न नब्बे आत्मा चौथे अध्याय का छठवां श्लोक इसके भाष्य में लिखा श्री कृष्ण भगवान है अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताश दसवें अध्याय का बीसवा श्लोक इसमें भी लिखा श्री कृष्ण भगवान है इदंते ना तपस्कार अठारहवे अध्याय का सरसठवा श्लोक इसमें भी लिखा श्री कृष्ण भगवान है वेदांत में भी परात्मताक्षुते में भी लिखा तद अनुग्रह हेतु विज्ञान मोक्ष सिर्भ अस्कदात प्रकाशवच्चा वै तीन दो पंद्रपी चेक तीन दो तेरा स्मृतेश्च। चार तीन दस अंत धर्मोपदेशात एक एक इक्कीस इन सब ब्रह्म सूत्रों में माना श्री कृष्ण सगुण साकार ब्रह्म ही है सर्वोपेता च तदर्शनाथ दो एक तीस इसमें भाष्य किया सर्वशक्ति युक्ता च परा देवता शक्ति रहित तस् प्रवृत्त्यनुपत्ति सब शक्तियों से युक्त है श्री कृष्ण क्योंकि बिना सर्व शक्तियों से युक्त हुए ये सृष्टि आदि कैसे करते और अपने भाषण में पहले लिखा था कि ब्रह्म की कोई शक्ति नहीं होती और यह भी माना कि द्विधम में ब्रह्म अवगम्यते दो प्रकार का ब्रह्म होता है जैसे वेद ने कहा है ना द्वे वा व्रह्मणो रूपे मूर्त चईवा मूर्तन चारण्य को पिषद दो तीन एक ऐसे ही अनेक स्थानों में मूर्तन चईवा मूर्तम द्रह्मणो रूपे चारों धाम में मूर्ति की स्थापना किया अरे यहां तक रोए है अस्माकदुनंदनागल ध्यान बधा नाम किम लोके न दमे न किम नृपति न मुझे मोक्ष नहीं चाहिए हम तो नंदन, नंदन के पादार के मकरंद के मिलिंद बनेंगे इतनी एक, एक बात उन्होंने लिख दी जो मुझसे मेल नहीं खाती उन्होंने लिखा विष्णु सहस्त्र राम के भाष्य में कि श्रद्धा भक्तियों अभावे भी भगवन नाम संकीर्तनम समस्तम दुरीतम नाशेतुक्तम श्रद्धा भक्ति से रहित भी कोई भगवन नाम कीर्तन करे तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं मैं कहता हूं ना कि आप लोग रूप ध्यान पूर्वक कीर्तन कीजिए वरना वर्णा फिजिकल ड्रिल है वो कहते हैं नई नई फिजिकल ड्रिल नहीं है भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति से बिना भी करो तो सर्व पाप पापुर्मुख मैंने भगवत प्राप्ति हो जाए और उन्होंने कोटेशन भी लिखा भाष्य में अपने हरे नाम ऐव नाम आईव, नाम आईव, मम जीवनम कलव नास्त्यव नास्त्यव नास्त्यव गतिर था विज्ञान सारथिर जस्तु के भाष्य में भी विष्णु को ब्रह्मण परमात्म ये शब्द लिखे भाष्य में अपने नादि निधनम विष्णु के भाषण में भी सद रहित माना विष्णु को यानी भाषण में कुछ और लिखा और किया कुछ और क्यों जब देख लिया कि आत्मज्ञान हो गया ब्रह्मज्ञान तो बिना कृपा के होगा नहीं और ब्रह्म कृपा करेगा नहीं तो परमीह भवे जीवन गति। कितनी उदासीनब सततो भाता परीवन गंकराचार्य ने कहा हे hey, मेरे ब्रह्म तुम्हारे हाथ पैर कान आंख मुह मन बुद्धि तो है नहीं तुम हमारी प्रार्थना सुनोगे तो है ही नहीं मानने की कौन कहे सुनोगे भी नहीं ब्रह्म की परिभाषा जो शंकराचार्य जी की है वो ऐसी है तो एक कृपा करो मेरे हृदय में आके बस जाओ अकस्माद यदि न पुरुषे स्नेह बस बस इसमें तो क्यों जी जब वो सुनते ही नहीं तो तुम्हारे हृदय में बस जाए ये क्यों बोल रहे हो आप लोग शंकराचार्य जा मिल जाए तो पूछना कि जब आप कह रहे हैं कि उनके कान नहीं सुनते नहीं कुछ तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं हृदय में आके बस जाओ फिर वैसे तो ब्रह्म सबके हृदय में रहता ही है आपने वेद नहीं पढ़ा द्वास पर समान वृक्ष पुरुषों निमग्नों निशया जमाना तो श्री कृष्ण इंद्रिय मन बुद्धि से परे है आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे वहां तर्क नहीं जा सकता ऐसे श्री कृष्ण है उनके हम अंश है जीव जीव के विषय में अभी कुछ विषय अवशिष्ट है वो कल पूरा किया जाएगा बोलिए लाडली लाल की